जिस प्रकार खेलते हुए बालक माता को हाथों से मारते हुए शब्द करते हैं उसी प्रकार शब्द करते हैं सोमरस का अभिषव करने वाले पत्थरों की नाना पटार से स्तुति करो क्योंकि पत्थर सोमा भिशव का कार्य स्थगित करे इत्यष्ट माष्टके चतुर्थो अध्याय अथाष्ट माष्टके पंचमो अध्याय पंच नवतितम सुक्तम भाषार्थ पुरुरवा हे निष्ठुर पत्नी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 क्या सुख मिलेगा मैं उषा की भांति तुम्हारे पास से चली आ रही हूं इसलिए हे पुरुरवा तुम पुनः अपने घर लौट जाओ मैं वायु की भांति दुष्प्राप्य ही हूं भासार्थ पुरुरवा तेरे विरह के कारण मेरे तुरिंड से विजय प्राप्त के लिए बाण नहीं निकलता तथा मैं बलशाली होता हुआ भी शत्रुओं से गायों को अनंत ऐश्वर्य को भी नहीं ले आ सकता राज्य कार्य वीर विहीन होने के कारण मेरा सामर्थ्य नहीं चमकता विस्तृत युद्ध में शत्रुओं को कंपा देने वाले वीर भी सिंहनाद नहीं करते हैं भाषार्थ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 तीन बार पुरुष दंड से ताड़ित करता था मेरा उपभोग करता था तथा सपत्नी के साथ मेरी प्रतिदंडता नहीं थी तू मेरे अनुकूल होकर मुझे संतुष्ट करता था इस आशा से ही मैं तेरी शरण में आती थी हे शूरवीर तू मेरे शरीर का उस समय स्वामी होता था भाशार्थ जो उर्वशी सुजूर्णी श्री सुमन आप एवं हृदय चक्षु इन चार सखियों के साथ आई थी किंतु तुम्हारे आने के पश्चात वे अरुण वर्णंकित अप्सराएं वेशभूषा करके नहीं आती थीं नव प्रसूत गायें जैसे शब्द करती हैं वैसे वे सभी अब शब्द नहीं करती थीं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 पुत्र रूप से जन्मा है हे पुरुरवा तू मुझ में ही गर्भ स्थापन किया था मैं जानने वाली ज्ञानवती होकर उन सभी दिनों में तुझे कहा करती थी परंतु तुमने मेरी बात सुनी नहीं मानी नहीं तूने प्रतिज्ञा का भंग किया है अब शोक क्यों कर रहा है भाषार्थ पुरुरवा कब तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होकर मुझ पिता को चाहेगा तथा वह मुझे जानकर मेरे पास आए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 तुझे नष्ट ना करें स्त्रियों की मैत्री प्रेम स्थाई नहीं होती वे तो जंगली भेड़िये की भांति क्रूरता से भरे होते हैं भासार्थ जब मैंने विविध रूप वाली मानव रूप होकर मानवों में घूमती हुई हूं तब मैं तेरे साथ रमण करती हुई पूरे 4 बरस तक वास किया है तथा घी का स्वाद दिन में एक बार लिया है अर्थात रति सुख का उपभोग लिया है उसी से मैं अभी इस प्रकार तृप्त होकर तुझे छोड़कर दूर जाती हूं भाषार्थ पुरुरवा अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली तथा जल को बनाने वाली उर्वशी को वशिष्ठ अतिव वासयिता मैं पुरुरवा वश करता हूं श्रेष्ठ कार्य का दाता पुरुरवा तेरे पास रहे तुझे प्राप्त हो मेरा हृदय तेरे वियोग के कारण संतप्त हो रहा है इसलिए फिर लौटकर आए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 जिस तरह से अश्व ले जाते हैं उसी प्रकार अश्वों को स्तुति से प्रेरित कर सर्वोपपादक शरण योग्य इंद्र की स्तुति करते हैं जैसे गायें इंद्र को दूध से तृप्त करती हैं और हरितवर्ण सोम से संतुष्ट करती हैं उसी प्रकार स्तोताओं तुम भी इंद्र के सुखदायक बल की स्तुतियों से पूजा करो भाषार्थ इंद्र का यह वज्र हरे रंग का और लोहे का है उपा ध हरित वर्ण एवं बहुत सुंदर है वह शत्रुनाशक एवं दोनों हाथों में धारण किया जाता है यह इंद्र ऐश्वर्यवान शोभन हनु वाला तथा दुष्टों को बाण से क्रोध युक्त होकर नष्ट करने वाला है इंद्र ने हरित वर्ण नाना रूप धारण किए हैं भाषार्थ आकाश में सूर्य की भांति उज्ज्वल वज्र धृत हुआ वह स्प्रहणीय वज्र सबको व्यापता है मानो उसने अपने वेग से रथ वाहन करने वाले घोड़ों की भांति सारी दिशाओं को व्याप्त किया है जो लोहमय वज्र वृत्र को नष्ट करता है वह इंद्र सोम रस को ग्रहण कर हरित वर्ण का हो हजारों दिप्तियों से प्रदित होता हुआ भाशार्थ हे हरित केश युक्त घोडों के स्वामी इंद्र पूर्ब कालीन यजमानों से यग्य में इस्तुत्य तू ही एक मात्र इस्तोत्र वाहवी की कामना करता है तू ही सब को चाहता है तुहीं सभी से प्रशंस नीय है। हे शत्र संहार के लिए प्रादुर भूत इंद्र तु असाधारण उज्वल मनोहर एवं उपासना करने योग रूप वाला है। भाशार्थ वे विख्यात गमन शील एवं सुंदर हरित वर्ण अश्व हर्ष युक्त वज्धारी इं� सोमपान करके आमोद में प्रवृत्त करने के लिए रथ में जोते जाकर वहन करते हैं वहां हमारे यज्ञ में इस इच्छा योग्य इंद्र के लिए बहुत स्तोत्र एवं हरित वर्ण सोम रस तैयार रखा जाता है